द्र कर्णे श्रोया भद्रम पश्ये माक्ष स्थिर सुमो अथर्पदीय मांक अद्वैत प्रकरण के अड़तीसवें कार्य का ऊपर तो तो हम विचार कर रहे थे जब सब को बात करके मन को निग्रह करके जब व्यक्ति पहुंचा हुआ है वो अद्वैत भाव में जब पहुंचाता है उसका ग्रहों न तत्र न उस अवस्था में अकेला हो जाता है ना ग्रहण होगा ना त्याग होगा ये द्वैत अवस्था में है ग्रहण त्याग जो भी अपने से भिन्न हो जब उस स्थिति में त्याग ना हो या पकड़ना हो ग्रहण त्याग द्वैत अवस्था में, हो में होता है उस अवस्था में जब मन को निगृहित करते करते साधना करके उस अवस्था में आया है वहां ग्रहण भी नहीं होगा त्याग भी नहीं होगा वो तो द्वैत अवस्था की बात है। चिंता यात्रा उस अवस्था में मन चिंतन भी नहीं कर पाएगा क्यों नहीं करता है कि चिंतन का विषय नहीं है वहां द्वैत में होता है चिंतन जब अद्वैत भाव में व्यक्ति पहुंचा हुआ है तो स्थिति में चिंतन नहीं हो सकता मन के चिंतन का विषय चाहिए चिंतन क्रिया चाहिए अद्वैत भाव में न चिंतन है न कुछ है वह उस काल में जो ज्ञान होगा किस स्थिति में बैठता है क्या आत्मा संस्थम तथा ज्ञानम अजाति समतान धर्म ज्ञान उस काल में आत्मा में सम्यक्त प्रकार से स्थित होता है अजन्मा ज्ञान होता है जन्म वाला ज्ञान नहीं वृत्ति नहीं स्वरूप ऐसा होता है आपका स्वयं प्रकाश है ज्ञान स्वरूप है वो ज्ञान होता है जन्म वाला ज्ञान में वृत्ति वाला ज्ञान नहीं ऐसे ज्ञान को मैं कहूंगा करके पहले द्वितीय कार्य का भी जो प्रतिज्ञा की थी अतोपक्षपण्य अजा की समता कथम यथा न जाए थे किंचित जायान समन कथा ऐसा कहा मैं जो द्वैत रूप से उपासना आदि करते हैं वो कृपण हैं दीन हैं हीन है ही पूर्वकारी का कहा था ऐसा था तो मैं अकारपण्य बताऊंगा ऐसा बोलते हैं ये कहा था वही बात है आत्मा सस्तम ता ज्ञान आत्मा से अभिन्न रूप में ज्ञान हो जाता है उसका ज्ञान भिन्न नहीं होगा आत्मा को विषय नहीं कर पाएगा अलग होकर के विषय नहीं कर सकता है आत्मस्वरूप यह तरा ज्ञान आजादी अजन्मा ज्ञान हो जाता उसका ज्ञान कोई वृत्ति ज्ञान नहीं वृत्ति ज्ञान तो द्वैत को विषय करने वाला ज्ञान है द्वैत को विषय ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं वो भी द्वैत को विषय करे अविद्या को निवृत्ति करना उसका काम है अभी वृत्ति ज्ञान है उसका ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर सकता वो अविद्या की निवृत्ति का करेगा वो तो बोला जाता है कुछ किन्तु कार्य दूसरे ही होता है ब्रह्म को ये वृत्ति ज्ञान कोई प्रकाश नहीं कर सकता ज्ञान स्वरूप है स्वयं प्रकाश है वृत्ति को आवश्यकता है प्रकाश की आवश्यकता ही जितने भी वहां विघ्न है उनको हटाना है अब इत्यादि को हटाना है दृप्ति ज्ञान वो काम करे तो समता सम्व में होगा वह विषम में देखेगा द्वैत अवस्था में विषम होता है उस तो अवस्था में एक ही है समभाव सम में होगा ब्रह्म भाव में होगा ज्ञान भी कहा था इसी के भाष्य चल रहा था इसमें ब्रह्म व समाधि जिसके पूर्व में था। कहा था समाधि अजलो भय इत्यादि कहा था ब्रह्म ही समा समाधि शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है क्यों समा समाधी अस्मिन सर्व चराचर जगत एक समाधि जिसमें एकत्रित हो जाते हैं सबके सब कल्पित विषय जिसमें एक हो जाते हैं वो तो समाधि शब्द का पूर्व भाष्य में ऐसा किया था समाधि अचलो अभय में भाष्य को ऐसा पंक्ति की थी जिसके कल्पित वस्तु जो होते हैं अधिष्ठान में एक हो जाते हैं सब वो तो ब्रह्म में कल्पित है सारा द्वैत वर्ग जीव जगत जो बोलते हैं कल्पित है वो एक ही होता है जिसमें कोई समाधि का ब्रह्म है आत्मा है स्वाद ब्रह्माधि समाधि, ही समाधि है और अचल है उस जब अद्वैत भाव में व्यापकता का अनुभूति में चलाये मान क्रिया नहीं हो सकती क्रिया परिचिन में होती है व्यापकता का अनुभव होगा परिचन्नता क्यों दिख रहा है ये शरीर के कारण से परिचन्न दिख रहा है शरीर बुद्धि से हट जाए हम अपने में परिचन्नता नहीं पाएंगे शरीर को जितना लंबा शरीर है उतना शरीर आत्मा है ये मान्यता हमने बना ली है ये मान्यता है इसलिए आत्मा परिछन्न दिख रहा है तो आत्मा का स्वरूप परिचय नहीं है घटाकाश दृष्टांत है घटाकाश छोटा दिखता है घर जितना बड़ा होता है दिखता है किन्तु तो घर तोड़ देने के बाद वो परिचय में नहीं दिखता उसमें व्यापकता दिखता है ऐसा तो ही स्मारत भ्रम समाधि अचलो अभय और उस अवस्था में भय भी नहीं है द्वितीय वही भय भगवती जब दूसरा हो तो भय होता है अकेले में कोई भय नहीं होता हो अकेला अवस्था है एकाकी अवस्था है उत्तम ये पूर्व में कहा था अत हो न तत्व ब्रह्मी ग्रह ग्रहण उपादान इसलिए उस ब्रह्म में ग्रहण नहीं होगा द्वैत नहीं है उस ब्रह्मावस्था में ग्रहण नहीं होगा माने उपादान माने ग्रहण करना नहीं देगा त्याग भी नहीं होगा वहां त्याग दाँति से लूट करके हाना बनाया जाता है त्याग भी नहीं हो सकता वहां क्यों ग्रहण त्याग द्वैत होता है या अपने से भिन्न हो ग्रहण करना या त्यागना वहां होता है दोनों नहीं होगा, ग्रहण भी नहीं त्याग भी नहीं ये विक्रिया तद विषय का तरह हानोपादान श्या ये कहना चाहते हैं जहां पर क्रिया हो अथवा क्रिया का जो विषय हो तद विषयत्व क्रिया विषय, क्रिया का विषय होता हो जो वहां पर हान उपादान होता है त्याग और ग्रहण होता है जहां पर क्रिया या क्रिया वाला हो कोई तो वहां पर हान उपादान होता है तो यहाँ पर विक्रिया ने पांच जन टिप्पणी में कहा परिणाम या जिसका परिणाम हो जाता हो वहां पर त्याग हो सकता है उसका परिणाम का त्याग किया जा सकता है अथवा ग्रहण किया जा सकता है अथवा त्याग वाला हो या स्वयं त्याग हो आन उपादान वहां होगा परिणाम जो होगा आन उपादान नहीं होगा न तब द्रह्मी संभव होती आन उपादान इस ब्रह्म में संभव नहीं है क्यों उसका परिणाम नहीं होता माने विवर्थ परिणाम परिणाम तो है किंतु ये उपादान परिणाम नहीं, नहीं है वहां वास्तविक परिणाम नहीं है जगह उपादान है परिणामी उपादान ब्रह्म नहीं है ब्रह्म बिगड़ करके जगत होता वैसा होता ही नहीं है ये दोनों संभव नहीं हम उपादान दोनों संभव नहीं कहा विकार हेतु और अन्य सात क्यों विक्रिया करने के लिए अन्य व्यक्ति चाहिए क्रिया बनाने के लिए दूसरे व्यक्ति का संबंध है वहां है ना अन्य है ही नहीं विक्रिया है तो अन्य से आभात विक्रिया का कारण जो अन्य है जैसे मिट्टी को विक्रिया करने वाला व्यक्ति बनाने वाला होता है कौन पुलाल आदि होते हैं टिप्पणीकार ने कहा मिट्टी से अन्य व्यक्ति है तो मिट्टी विकृत हो जाती है मिट्टी अपने आप विकृत नहीं हो पाएगी वह कुमार कर देगा उसको विकार बना देगा धट बना देगा यहां पर उस अद्वैत अवस्था में जो उसको विकृति करने का कारण नहीं है दूसरी निमित्त नहीं है अद्वैत है विक्रिया करने के लिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता है कहां देखा घट और कुमार में देखा मिट्टी को घट रूप में परिणत करता है कौन कुमार? मिट्टी को बिक्रिया कर देता है किंतु यहां ऐसा नहीं हो एक दूसरी बात है निर्भय जो सावय वस्तु होगा हो वहां बिक्रिया हो जाती है किंतु यह आत्मा निर्वयव है कोई अवय नहीं टुकड़ा टुकड़ा है नहीं इसका इसलिए भी यहां बिक्रिया होना संभव नहीं दो क्रियावान आत्मा नहीं हो सकता एक तो है उसको विकृत करने वाला कोई निमित्त नहीं है दूसरा है न कोई दूसरी बात यह है वो निर्वय है इसलिए भी क्रिया होना संभव नहीं अतो न तत्व उपादान शायद संभव है इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों संभव वहां नहीं है ग्रहण भी नहीं हो सकता त्याग भी नहीं हो सकता तत्र होने उस आत्मा में अतो उस आत्मा में त्याग और उपादान ग्रहण दोनों नहीं हो सकता वो और तुमने टिप्पणी में माने उभया भाव दोनों नहीं है मैंने अन्य व्यक्ति भी नहीं है विक्रिया कराने वाला और साव भी नहीं है उभया भाव होने से कहा तीन के उभया भावित्रमण दोनों का भाव है विक्रिया करने वाला दूसरा व्यक्ति भी नहीं है और सावयव भी नहीं है दोनों होने वाले क्रम में हम उपादान त्याग्रहण दोनों संभव नहीं और दूसरी बात चिंता यद्य है उसका कहते हैं चिंता यत्न विद्यते हैं सर्व प्रकार आए वह चिंता न समझे किसी भी प्रकार की वहां चिंता नहीं हो सकती है चिंता द्वैत अवस्था में है दूसरी वस्तु हमारे पास कोई वस्तु है इष्ट वस्तु है कोई दूसरे न ले जाए इसकी चिंता है अनिष्ट वस्तु आ गए तो कैसे हटाएं इसकी चिंता है दो से हम परेशान हो जाते हैं दो में से एक तो वस्तु होगा ही या इष्ट होगा या अनिष्ट होगा इष्ट वस्तु हो तो दूसरे अधिकार न छीने हमारा अधिकार हमारे से कोई छीने नहीं चिंता है और अनिष्ट वस्तु हो तो किस तरह हट जाए चिंता है दोनों चिंता देने वाले हैं दो तो कहा उस अवस्था में चिंता भी नहीं क्यों वहां दूसरे वस्तु तो कोई किस है किसकी चिंता करेगा चाहिए चिंता सर्व प्रकार आ चिंता न भवती किसी भी प्रकार की चिंता वो हो नहीं सकती है वस्तु तो कोई है किस नहीं किसकी चिंता करेगा वह अपने आप अकेला स्वरूप आएगा चिंता नहीं क्योंकि वहां पर अमनस्त भाव में है वो मन जब हो तो चिंता करे उस काल में मन है नहीं मन अपना तो खो दिया है सर्वम थोदन ब्रह्म हो रहा सारे के सारे ब्रह्म भाव में पहुंचा हुआ है मन न ही है ही नहीं कहा चिंता करे चिंता करने के साधन भी नहीं उसके पास यत्र जिस अवस्था में अमन स्पात उतर तत्र हन उपादना नहीं साधन वहां पर जो हान उपादन कैसे होगा उस आत्मा में त्याग्रहण संभव नहीं होता यदा ये वह आत्मसत्या अनुबोध जाता है जिस काल में यदा काले जिस काल में आत्म सत्य का अनुबोध हो गया साक्षात्कार हो गया शास्त्र के माध्यम से बताने वाले गुरु के माध्यम से उपदेश के पश्चात साक्षात्कार करके बैठा है एक ही आत्मा है सचिदारण आत्मा है अहम ब्रह्मा स्वीक पहुंचा हुआ व्यक्ति है यदा ये वह आत्मसत्य अनुबोध हो जाता जिस काल में आत्मा ही सत्य है ऐसा अनुबोध हो गया पश्चात बोध अनुबोध किसके पश्चात शास्त्राचार्य उपदेश के पश्चात जो साक्षात्कार होगा जाता है सब पैदा होने पर क्या होगा तदाएव आत्मस उसी काल में आत्मा में सम्यक प्रकार से स्थित हो गया वो उस ब्रह्म में एक, एक हो गया है वो ज्ञान हो गया साक्षात्कार हुआ उसी काल में हम में साक्षात्कार होने से एक हो गया आत्मसम क्यों विषयाभा विषय में रहना बनता नहीं क्यों विषय नहीं उस काल में कोई विषय होता तो विषय की तरफ जाता भी होगा विषयस्त होता विषय नहीं हो पा विषय अभाव कोई विषय नहीं शब्द पर विषय नहीं विषय अभाव अग्नि उष्णवत जैसे अग्नि को कोई दाह्य विषय न मिले उस काल में अपने रूप में रहना उसने, उष्णता में रहना उसने ठीक है इसी प्रकार होता आत्मा रूप में रहेगा उस काल में अग्नि उष्णवत्ता चार नंबर ट्रिप्टन कहा अग्निर ही औष्णम दाह्य अभाव कि अग्नि की जो उष्णता है दाह्य वस्तु के अभाव में किस कुछ जब जलने योग्य वस्तु कोई हो तो जला है, जब वस्तु कोई नहीं है तो अपने स्वरूप में रहना कुंठित हो जाना उसमें बाहर नहीं जा सकते अग्नि के द्वाला ठीक इसी प्रकार यहां भी जब बाह्य विषय कोई अद्वैत अवस्था में है कोई बाह्य विषय नहीं है तो किसको विषय करेगा आत्मा में रहेगा अपने स्वरूप में रहेगा वो सस्तम तथा ज्ञान लेना उस काल में ज्ञान आत्मरूप अपने स्वरूप स्थित हो जाता है विषय की तरफ जाना विषय नहीं है आत्मसस्तम आत्माव हो जाता है आत्माशस्त्र विषयाभाव विषय नहीं है उसका आत्मा में समय प्रकार से स्थित होगा जैसे उदाहरण दिया अग्नि उष्णगत् जैसे अग्नि की उष्णता है जो जलाने की शक्ति है वहाँ जो विषय नहीं हो दु वस्तु आदि न हो तो किसको जलाना उसमें अपने स्वरूप में रहना है इसी प्रकार ज्ञान अपने स्वरूप में रहेगा विषय नहीं कर पाएगा किसी विषय को क्यों विषय नहीं है एक आत्मा नहीं अवस्थितम ज्ञान आत्मा में स्थित हो जाता है ज्ञान अपने स्वरूप में ही स्थित रहेगा ज्ञान में स्थितम पांचवे टिप्पणी स्वरूपावस्तम स्थितम करता स्वरूपावस्तम अपने में ही स्थित हो जाता हो तो आत्मा से अभिन्न है वो आपका स्वरूप आप अपने स्वरूप में ही रहना उसमें जैसे अग्नि का दृष्टान्त है भाष्यकार होता अग्नि की उष्टता अपने स्वरूप में ही रहेगी किसी प्रकार को ज्ञान भी अपने स्वरूप में रहता है स्वरूपावस्था होता है उसका ज्ञान विषयावस्था नहीं होता अजाति जाति वर्जित जन धातु से तीन प्रत्यय करके जाति बनाया गया जाति माने जन्म वृत्ति ज्ञान नहीं है यह जो तो जाति वाला ज्ञान है वृत्ति ज्ञान जो विषय होते हैं तो जाति वाला ज्ञान होता है जन्म वाला ज्ञान वृत्ति पैदा होती है वृत्ति पैदा होता है यह ज्ञान पैदा वाला नहीं स्वरूप ज्ञान अजाति जन्म रहित ज्ञान है तो जाति रहित मैंने जन्म रहित है कहा समताम गतम उस काल में तो समत्व तो भाव को प्राप्त है वो एक एकता तो भाव में प्राप्त हो ना विषय विषय भाव नहीं हो पाता ऐसा ज्ञान होता है समताम गम साम्य साम्य आपन आप्य आपन नवती वो परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करके बैठा है स्वरूप भाव में गया साम्य होकर बैठा होता है टिप्पण कहा साम्य मैंने क्या है परम साम्य में निर्विशेषत्व विशेष नहीं, नहीं बन पाया घटाकार ज्ञान होता तो विशेषण लगने से विशेष हो जाता यह कौन सा है घट का ज्ञान ये पट का ज्ञान ये मठ का ज्ञान जब विषय होते तो विशेषण युक्त हो जाता था ज्ञान तो विशेष हो जाता था या विषय कोई है को ही नहीं तो इसलिए परम साम्यता को प्राप्त है विषमता को प्राप्त नहीं है वृत्ति ज्ञान विषमता को प्राप्त करता है क्यों घट ज्ञान काल में पट ज्ञान नहीं है पर ज्ञान काल में घट ज्ञान नहीं है वे ज्ञान होता है वृत्ति ज्ञान विशेषण का भाव विशे में वो नहीं रहेगा उस काल में ये ज्ञान जो है परम सामने को प्राप्त है मेरे विशेष भाव में है कोई विशेष नहीं किसका ज्ञान मैं बता पा रहा हूं स्वरूप अपना स्वरूप रहेगा विशेषण रहित ज्ञान हो जाता है कहा आदव प्रतिज्ञातम जो शुरू में कहा था इसका माने अद्वैत प्रण के आदि में जो कहा गया था तो प्रतिज्ञा की थी अतो कक्षा में अकार पणने में जो कहा था मैं अकार पण्य को बताऊंगा कहा क्योंकि पूर्व कार्य का उपासनाश्रिता दे ब्रमणे वर्त दे प्राग वर्तते और अजम सर्वम तेनाशो कृपास्पृत पूर्व कार्य ऐसा कहा तो उपासना में आश्रित जो व्यक्ति होगा वो तो द्वैत को मान के चलता है कार्य ब्रह्म में रहता है कारण ब्रह्म में जा सकता वो निर्विशेष ब्रह्म में जा नहीं सकता कार्य ब्रह्म की उपासना कार्य ब्रम की होती है मेरे तो ज्ञ है ध्येय नहीं है ध्यय जो होगा कार्य ब्रह्म होगा क्यों मैं अलग हूं मेरा इष्ट अलग है इस बुद्धि से उपासना करेगा ठीक है उपासना करना है किन्तु तो उसकी मान्यता क्या है इसलिए कृपण हो जाता है उत्पत्ति के पहले तो मैं ब्रह्म ही था अब मैं बिसुड़ गया हूं ब्रह्म से अलग हो गया हूं और साधना करके फिर उसको मिलना है ये बुद्धि में आ जाता है मैं उत्पन्न हो गया हूं अभी अलग हो गया हूँ आगे साधना करके फिर ब्रह्म बनना है इस भावना से करता है तो वास्तव में ऐसा है ही नहीं वो ब्रह्म ही है उत्पत्ति के पहले जो ब्रह्म था तो कहां से ये पैदा हो गया तो उसका समझ नहीं है इसलिए कृपण है वो तो तीन है उसको पतला हो होगा कहता है उपासना श्रितो धर्मो कार्य ब्रह्मी पढ़ते रहे प्राग ये भावना भी उसकी उत्पत्ति के पहले मैं और जगत सब ब्रह्म ही है तो श्रुति बात में विश्वास भी है सदैव सोमे दिवक आशिता विश्वास भी है तो सब था किंतु अब ये भी सत्य है भी जो हो रहा है और आगे फिर उपासना करके वही सत्य मिलना है ये बुद्धि होती है उसकी इसलिए कृपा कृपण कहा था इसलिए मैं अकारपण्य बताऊंगा अकृपणता को बताऊंगा करके कहा था अतो बक्शा ने कारिका ने कहा अजाति समतम जो जन्म रहित समत्व को प्राप्त होगा बताऊंगा ये कहा वही यहाँ आकर के समापन किया जाते हैं उपक्रम और उपसंहार को लेकर के एक अर्थ हो जाता है सारे ये प्रकरण का अर्थ एक ही हो गया सामती क्रम को प्रतिदनम एक प्रकरण सिद्ध होता है कहा एक, एक अद्वैत प्रकरण के शुरू में स्वरूप प्रतिज्ञा की थी अतो वह अकार पण्यम अजा सामता शास्त्रत उतम उपसंहृते कथन इदम तद, तद इदम वही यह तद इदम ऐसा अन्य कर देना वही यह जिसको प्रतिज्ञा करके लाए थे तद इदम उपपत्ति तथा युक्ति और शास्त्र दोनों के सहारा लेकर के युक्ति उपपत्ति माने युक्ति युक्ति और शास्त्र ये दोनों के द्वारा देखा देखकर के उत्तम जो कहा उपसंग उपसंहार यहाँ किया जाता है आजादी को यहां उपसंहार किया जाता है ज्ञान पैदा नहीं होता ऐसा करके मान आत्मस्वरूप ज्ञान नहीं होता इत्यादि साध की टिप्पणी उत्तम उपादित उप जो पहले सिद्ध किया उसी का उपसार किया जाता है यह कहा अजाति समतामगतमी तस्मात आत्मसत अनुबोधात्पण्य विषय अन्यथ कहते आजाति समताम ग ये जो कहा गया है समत्व भाव को जो ज्ञान प्रता करके बताया गया इससे अतिरिक्त जितने भी होंगे ये आत्मसत्याद है आत्मसत्य का अनुबोध प्रजाति समतम जो ज्ञान होना है आत्मसत्य का यथार्थ बोध है इससे अतिरिक्त जो होगा अन्यत अन्य ज्ञान जो वृत्ति ज्ञान होंगे अन्य कार्पण्य विषय करता है वृत्ति ज्ञान द्वैत अवस्था में है अन्य माने ज्ञानम लेना है आठ अन्य में ज्ञानम इतिशेषा जो वृत्ति ज्ञान जो होती द्वैत को विषय करता है वो कार्पण्य है वो कार्पण्य ज्ञान है कि यह है अकार पण्य ज्ञान आजाति समताम ज्ञान का यहां पर लाकर विशेषण कर दिया वहां भी पहले एक आता था अथोपक्षा में अकार समताम में ये बोला था यहां भी ला करके वही कार है यहां यहां भी आजाति समताम गतम यह भी वही आगे पंक्ति लगाई जो द्वितीय कारिका में जैसा बोला था वैसे आकर के अड़तीसवें कारिका में वही शब्द बोल रहे समताम कथम वहां भी है यहां भी है ये कहा अजाति समताम कथम तस्मात इससे अतिरिक्त जो यह ज्ञान तो समताम गतम ज्ञानम है यह इससे अतिरिक्त जो होगा आत्मसत्य अनुभदा आत्मसत्य का अनुभोध स्वरूप ज्ञान है यह साक्षात्कार स्वरूप ज्ञान है इससे अतिरिक्त अन्य कारण्य विषय कृपणता का विषय वाला ज्ञान है अन्य वृत्ति ज्ञान जो होता है घटाकार पटाकार मठाकार जो अन्य ज्ञान होगा अन्यत ज्ञानम वो अन्य ज्ञान जो होगा वह कृपणता को प्राप्त हो जाता है वो भाव में हो ज्ञान और वृद्धा उपनिषद के वाक्य ला करके पुष्टि करते हैं योगा ये तद अक्षरम गार्गी अभिदित्वा अस्मात्ति सा कृपणा क्या केवल किसी कहते हैं गार्गी ब्राह्मण है गार्गी संबोधन करके यो वही प्रसिद्ध है जो कोई भी हो यह तद अक्षरम अभिदित्व इस अक्षर को न क्षरती अक्षरा कभी भी जिसका नाश नहीं होता उसको कहते अक्षर इस अक्षर को न जान करके अक्षर में आत्मा इस आत्मरूप ज्ञान को न जान कर ज्ञान स्वरूप आत्मा को तो न जानकर अस्मात्ती इस शरीर से अलग हो जाता है लोग माने शरीर है लोग कहते कर्म फल शरीर शरीर को लोक शब्द से कहा जाता है या बैठ करके जीवात्मा कर्म का फल भोगता है कर्म का प्रारब्ध कर्म का फल भोगता है इसलिए इसको लोक शब्द से कहा गया शरीर को इस लोक से चला जाता है माना शरीर से चला जाता को क्या होगा सकृपणा या कि बोल के वो है यो योगद अक्षरम गार्गी अभिदीतवा हे गार्गी इस अक्षर को न जान करके ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है अक्षर नक्षरति जो अक्षर है इसको तो न जानकर लोकात परिति इस शरीर से निकल जाता है जो सर कृपण वो कृपण है ऐसा कहा है युक्ति श्रुति में ऐसा कहा है कहा टिप्पणी नव की टिप्पणी में कहते हैं श्रुते लिंग विधेयक गमकत्व श्रुति साक्षात् तो बोल रही है जाति करके किंतु यह श्रुति लिंग वाक्य प्रगण समार्वदौरवल्यम अर्थव्य प्रकवाय पार्वदर्वल्यम अर्थव्य ऐसा बताया गया है अपेक्षा लिंग दुर्बल है या लिंग प्रमाण है का, श्रुति प्रमाण तो नहीं है ज्ञान आजाति है करके किन्तु उसको सिद्ध करने के लीलिंग मिला इसको न जान करके जो मर जाता है वो कृपण है कहा इससे मतलब जानना है वहां यह सिद्ध हो जाएगा लिंग प्रमाण से सिद्ध होगा श्रुति तो नहीं मिली क्यों लिंगा हो जाएगा यह श्रुति लिंग में है यह कहा यह तर कार्य की अभिजुक्त है कहा जान करके जो जाएगा वो कृपण नहीं होगा ये सिद्ध हो जाएगा लिंग यही है लीनम अर्थम गमयति दीद लिंगम क्या जान करके मरने वाले की बात नहीं की न e. जान करके मरता हो तो वो कृपण ही बोल दिया इसे सिद्ध होगा जान करके मरेगा जो अकृपण है ये सिद्ध हो जाएगा लिंग प्रमाण है श्रुति तो साक्षात रहो श्रुति साक्षात कहे उसको श्रुति बोलेंगे साक्षात नहीं कहा गुमा के कहा मैंने ज्ञानी के बात न करके अज्ञानी को अज्ञानिक अधिकारी अज्ञानी की स्थिति ऐसी हो जाती है बोल दिया जाती इसे मतलब ज्ञानी की स्थिति दूसरे प्रकार की होती है सिद्ध हो जाता है यह लिंग हो जाता, लिंग हो जाता।, लिंग हो जाता। लिंग है यह लिंग प्रमाण है श्रुति या लिंग लिंग को बतलाने के लिए श्रुति लि� आई हुई है प्राप्त यह तत्व कृतिकृतो ब्राह्मण अभिप्राय है माने इसको प्राप्त करके ये त्ञानाभिन्नम आत्म प्राप्य इसको प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञानाभिन्नम ब्रह्म प्राप्य ब्रह्म सब नपुंसक है इसलिए प्राप्त यह तत्त बोल दिया इसको प्राप्त करके कर्म है इसको प्राप्त करके, करके किसको ज्ञान से अभिन्न जो ब्रह्म है उसको प्राप्त करके सर्व कृतिकृत कोई भी व्यक्ति हो कोई भी प्राणी मात्र कोई भी हो तो कृतिकृत्य हो जाता है इसको प्राप्त करके जो कुछ करना था कर लिया ऐसी स्थिति में हो जाता है अब कोई कर्तव्य विशेष उसका नहीं होता इसको प्राप्त करके जब तक यह प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो कृत्य कृत्य होगा ही नहीं कुछ न कुछ कर्तव्य शेष रहेगा उसके जीवन में जब तक इसको प्राप्त नहीं कर सकता तब तक कर्तव्य रहेगा कृतिकृत्य नहीं हो पाता यह तब प्राप्त ये तत् सर्व ये सब ये तत्प्य सर्व कृति सर्व कृतिकृत्यो भवती भगवती का कर्ता होगा सर्व सबके सब, सब जितने भी हैं कोई भी स्त्री हो पुरुष हो बाल हो वृद्ध हो अगर इसको प्राप्त कर लिया तो कृतिकृत्य हो जाता है और उसी को ब्राह्मण कहा जाता है मुख्य ब्राह्मण वही होता है जो इस आत्मा को जिसने प्राप्त कर लिया ब्राह्मण उसको ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्मवत्ता उसको ब्राह्मण बोलते हैं ये कहा भगवती अभिप्राय अभिप्राय इसका यह है इसको प्राप्त करने वाला कृतिकृत्य हो जाता है कोई भी हो कोई ब्राह्मण कहलाता है इनकी टिप्पणी में कहते हैं ब्राह्मण स्वरूप स्वरूपा अस्तित्व बहुत ही वो ब्रह्मस्वरूप में बैठ जाता है इसलिए ब्राह्मण कहा उसको उसका अल्पना जीवन मुक्ति दशा में बैठा है हाँ ब्रह्मस्वरूप में बैठा हुआ है शरीर में नहीं हो शरीर से ऊपर की स्थिति में है इसलिए उसको ब्राह्मण बोल दिया ब्रह्म को संबंध करके बैठा है तो ब्राह्मण हो गया मुख्य ब्राह्मण ये होता है आगे ठीक से देखिए प्रकृति ब्राह्मणी अभिक्रिय विधि निषेधा हीन ओर वैदिकयोर व लौकिकयोर व अनुपादान अन्वकाशत्व इत्यास ग्रहों ने इत्यादि कहा प्रकृत जो ब्रह्म ब्रह्म का अभी प्रकरण चल रहा है हम प्रसंग ब्रह्म को लेकर चल रहे हैं हम अद्वैत की बातें कर रहे हैं हम यहाँ उस प्रसंग में है हम द्वैत में नहीं अभी अद्वैत में जो प्रसंग चल रहा है प्रकृति जो ब्रह्म है और अद्वैत विषय ब्रह्म है उसमें अभी क्रिया है जो ब्रह्म क्रिया नहीं होती वहाँ एक तो निरवय है दूसरी बात यह है कि अन्य कोई है हाँ ही नहीं परिणाम ही नहीं है विवर्त उपादान तो होता है परिणाम उपादान ब्रह्म है ही नहीं विवर्त उपादान में वो परिणाम होता ही नहीं केवल बुद्धि बनती है अन्य को अन्य समझता रज्जु पड़ी है विवर्त उपादान रज्जू बन गए किसकी सर पटी किंतु रज्जु बिगड़ना नहीं है दूध के दही बनना जैसा नहीं है तो प्रकृति ब्रह्मणी अभिक्रिया जो अभिक्रिया ब्रम है जिसका प्रश्न चल इसमें विधि निषेधाधीन अयोर वैदिक अयोर वाह विधि निषेध के अधीन जो कार्य होते हैं करना या नहीं करना दो ही तो बातें होते हैं वैदिक में जितने आएगा करना या नहीं करना तो विधि और निषेध के अधीन जो वैदिक हो अथवा लौकिक हो विधि निषेध के दोनों में चलता है लौकिक भी है वैदिक भी है कुछ व्यवहार में भी विधि है कुछ शास्त्रों में विधि निषेध है वैदिक है दोनों के दोनों आन उपादान है विधि को ग्रहण करना होगा निषेध को त्यागना होगा यही तो होगा ना आन और उपादान उपादान होगा विधि में विधि पक्ष में उपादान है ग्रहण करना है कार्य करना है और निषेध पक्ष को त्यागना है तो ये दोनों दोनों अनुमास प्राप्त नहीं करता इसमें इस ब्रम्ह में विधि निषेध का सम्बन्ध नहीं होगा चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक हो उस भाव में ना विधि और निषेध है इस तरह पति विचराधा को विधि को निषेध है कहा विधि कहा निषेध तीनों गुणों से ऊपर की स्थिति में जब रहेगा तो, तो, तो उस मार्ग में चलता हो जब तीनों गुणों के भीतर दायरे में जीवन है तब तो विधि निषेध है उसके जीवन तब तो उसके ऊपर की स्थिति में होगा जब वहां विधि निषेध काम नहीं कर सकता ये बता इसे कहा ग्रह सर्ग इत्यादि बताया था आगे कहते हैं मनोविषय ब्रह्मणी तय अवकाश होना दूसरी बात मन का विषय भी नहीं है ब्रह्म इसलिए भी विधि निषेध का अवकाश नहीं होता प्राप्त नहीं विधि नहीं हो जहां मन का विषय होगा विधि निषेध होगा मन जहां विषय बनाएगा वहां पर विधि या निषेध दो होगा किन्तु यहां मन का विषय न होने के कारण से भी उस ब्रह्म में तयोर माने हानोपादन अयोर जो हान और उपादान है त्याग और ग्रह है वो नहीं हो सकता अवकाशो नास्ती अवकाश नहीं मिलता उनका एक चिंता ये विकास मन का चिंतन भी नहीं जाता है इसलिए हान उपादान और में नहीं हो सकता त्याग्रहण नहीं सकता एक आ यथोक् ब्रह्मणि ज्ञाते फलि नहा इस प्रकार का जो ब्रह्म का ज्ञान यदि हो जाए अद्वैत भाव में कोई पंच जाए क्या फल होगा उसको आत्मसम तथा ज्ञान उस काल में हम अपने रूप में स्थित हो पाएंगे आत्मसम तदा ज्ञान अजाति समता गो जो ज्ञान होगा अपने आप में रूप बैठने वाला होगा दूसरे को विषय नहीं करेगा दूसरे को विषय करता है तो द्वैत तो अवस्था में करता है घट हो तो घट तो को विषय बनाएगा कुछ भी नहीं है अपने स्वरूप में रहेगा दृष्टान्त दिया भाष्यकार दे अगली की उष्णता जब गाय वस्तु में हो तो कहा रहेगी अपने स्वरूप में रहना उसने ठीक इस प्रकार होगा प्रकरण आदो प्रति प्रकरण के आदि में जो प्रतिज्ञा की थी गौरपादाचार्य जी ने अतो बक्षा में अकार पर अजा समताम गा था यथात जायते किंच उसका यहां प्रतिज्ञा की थी उसको करके उसका उपसंहार यहाँ आकर के करते हैं जो द्वितीय कारिका में प्रतिज्ञा की थी उसको अड़तीसवें कारिका में आकर के उपसंहार करते हैं ये कहा अजाति समाधान गतम वहां भी ऐसे पंक्ति थे। आजाति समाधान गतम वहां भी द्वितीय कारिका का भी ऐसे पंक्ति है और यहां भी यही है माने ये उपक्रम और उपसंघार को लेकर के एक अर्था निकाला गया यह अद्वैत प्रकर है उपक्रम में भी ऐसे कहा था उपसंहार में भी यही संदर्भ न्याय बोलते हैं इसको उपक्रम और संहार को जैसे शाहि जो होती है तो एक ही को पकड़ेंगे दोनों मिल मिलते दोनों मिलकर एक को पकड़ लेते हैं ठीक इस प्रकार यहां भी, ये वाक्य वो वाक्य मिलकर के, वा के मिल करके, उस अभ्योक को पकड़ा है अच्छा कि मीति लौकिक हो वैदिक होगा ग्रहोत्सर्गो क्रमणी न होता ये लौकिक हो चाहे वैदिक हो विधि निषेध ग्रह विधि और निषेध है उत्सर्ग ये दोनों क्यों नहीं होता ब्रह्म में ये प्रश्न उठा क्यों लौकिक हो वैदिक होगा चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक हो दोनों के दोनों ग्रह उत्सर्ग हो जो ग्रहण और त्याग है माने विधि और निषेध ग्रह है विधि और उत्सर्ग है त्याग कहीं भी वाक्य आएगा दो ही तो आएगा ये करो ये पद करो कहीं भी यही दो वाक्य होता है करो और न करो और तीसरा वाक्य कोई होता ही नहीं है उपदेश में वाक्य आएगा तो यही होगा बस करो करो गलत काम ना करो अच्छा काम करो यही तो बोलेंगे सब लौकिक में यही बोलेंगे वैदिक में ऐसे आएगा हाँ स्वर्ग काम हो यह पुत्र काम हो यह आदि है ये जेता अग्निहोत्रम दुव्याप यह आया न कलंजम भक्श तो वहां नगाब लगा दिया ब्राह्मण न हिमस न हंडियता ब्राह्मण को नहीं मारे इत्यादि वाक्य आ तो निषेध वाक्य ऐसे ही होगा तो क्यों नहीं होता एक प्रश्न है ये की को लौकिको वैदिकोपाल ग्रहोप्रमणी न होता ये दोनों क्यों नहीं होते तत्रा कहा कहामाध इत्यादि कहा भाषण कहामाद्रह्मीर अचलो अभयम यही कहा ना पूर्वकारिका में वो तो जो ब्रह्म है समाधि है सब के सब उसी में समाहित हो जाते हैं एक हो जाते हैं सारे वस्तु कल्पित है कल्पित वस्तु ज्ञान काल में अधिष्ठान में एक हो जाते हैं रज्जु में जितने भी कल्पना हम करते हैं सर पद जलधारा भूल आदि माला जो भी एष्टि जो भी बोलेंगे रज्जु के ज्ञान काल में सब रज्जु में एक हो गए और कहा गए वो? रज्जु से अज्ञान से पैदा हुए थे ज्ञान काल में रज्जु में सम्मिलित हो गए ये मानना पड़ता है गया इसी प्रकार है ये द्वैत जो तो है जीव जगत के उस अपने स्वरूप का अज्ञान से हमने पैदा किया है जब हम अपने स्वरूप में पहुंचेंगे ये उसे मिलीन हो जाना है समाधि शब्द का अर्थक किया था यही समाधि आदि कहा समाधि अचलन जब उस स्थिति में होगा वहां कोई सावय पदार्थ नहीं है अपने करने वाला दूसरा भी कोई नहीं है तो अचल रहेगा वो क्रियाशील नहीं होगा क्रियाशील नहीं होगा अभय होगा भय भी नहीं होगा अकेले में भय नहीं होगा ठीक है उपतम एकगा अर्थम उपाधि जो कहा था पहले समाधिर अचलो भय इत्यादि कहा था उसे कही कहते हैं यत्र ही इत्यादि कहा <laughs> त्र ही विक्रिया तद विषय तुम बात तत्र हमोपाधान शादा जहां पर विक्रिया होती हो अथवा उसका विषय क्रिया का जो विषय होता है वहां ग्रहण त्याग वहां होता है न तथ्वय यह ब्रमणी इस ब्रम में दोनों के दोनों संभव नहीं है न आम है न उपाधान है ग्रहण त्याग दोनों नहीं हो सकता क्यों क्यों नहीं होता तो हेतु दिया विकार हेतु हमेशा विक्रिया करने वाला कोई कारण नहीं विक्रिया कैशवादी है अथवा निर्भय उत्पाद च निर्भय है त्याग त्याग्रहण नहीं हो सकता होते हैं कार्य ब्रह्म निर्भय है आत्मनिर्भर ठीक है ब्रह्मी भावे हेतु महा ब्रह्म में क्रिया का अभाव है माने मानी आनुपादन क्रिया नहीं हो सकती है ग्रहण में नहीं सोता त्याग में नहीं हो एक क्रिया नहीं हो सकती है मानी विधि निष्ध क्रिया वहां नहीं है इसमें हेतु बताते हैं विकार से अन्य से अभाव हेतु और दूसरा निर्भय उत्पाद ये दो हेतु दिया उसकी पुष्टि ठीक है तस्विकिया विषयत्वाभावे भी हेतु है में कथा उसमें क्रिया का विषय विक्रिया, तो विक्रिया का विषय भी नहीं हो सकता वह उस ब्रह्म में इसके लिए हेतु कहते हैं मेरे निर्भयत्वाच निर्भय विषय भी नहीं है नवगिटी पंडित कहते हैं विक्रिया योग्य तो अभावे विक्रिया का योग्यता भी नहीं हो सकता इसके लिए कहा निर्भय जो सावय होगा बिक्रिया हो सकती है कभी क्रियाशील हो सकता है आम उपादान उसमें हो सकता है किन्तु निर्भय नहीं हो सकता कहते है बिक्रिया तद विषय पर फिर उस ब्रह्म में क्रिया भी नहीं हो सकती है क्रिया की योग्यता भी नहीं होती क्यों निर्भय है और बिक्रिया क्यों नहीं होती है अपने उससे भिन्न कोई दूसरा है नहीं क्रिया कराने वाला जैसे मिट्टी में देखा मिट्टी में बिक्रिया कर देता तो हम कुमार घट रूप में परिणत कर देता है मिट्टी को मिट्टी स्वयं थोड़ी घट बन पाएगी तो कुमार इधर उधर जादू मंत्र करता है घट बन जाता है कर देता है अन्य होता है मिट्टी से अतिरिक्त व्यक्ति होता है ऐसा यहां आ नहीं कोई सबको बाध करके आत्मा आत्म इसलिए कहा अतः करके कहा अतो न तत्र हम बाधा संभव होता है उस अवस्था के ब्रह्म में उस अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं पूरी अवस्था की बात कर रहे हैं वहां पर ग्रहण त्याग विधि निश्चित संभव नहीं है ग्रहण त्याग संभव नहीं ये कहा द्वितीय पारं होता हरी चिंता यत् ना द्वितीय पार है कारिका का उसको लेकर के व्याख्या करते वास्तव में कहा चिंता यत्न विद्यते ये तो कारिका का भूगल का ले लिया आगे व्याख्या करते हैं सर्व प्रकार आये वह क्यों मन नहीं है उस काल में मन हो तो चिंता करे माने चिंता दो वस्तु की है इष्ट वस्तु के माने अपने में संरक्षण की चिंता है और अनिष्ट वस्तु को अपने से बाहर करने की चिंता है शत्रु बड़ा हो या सामने किस तरह इसको बाहर करें चिंता में परेशान है इष्ट वस्तु हमारे पास है कोई लूटे नहीं चोरी नहीं कुछ करे नहीं ये बुद्धि नहीं होती है कि हमने जैसे ठगा है किसी से चाहे बेटा बन के ठगा हमारे पैदा होने से पहले संपत्ति कि किसकी थी बाप की थी हमारी कुछ नहीं था पैदा होने के बाद में हरदार बन गया हम बेटा बन के ठगा हमु बन के ठगा कैसे भी है आते समय कुछ भी नहीं था बाद में ठगे हुए हैं सब ये तो जैसे हमने ठगा हम इसी को भी कोई ठगेगा ये बुद्धि नहीं होती है हमने तो ठगा ठग दूसरे न ठगे यही बुद्धि बनती है जो भी यही संग्रह हुआ है आते समय कुछ नहीं था और ये संग्रह जाते समय भी यही छोड़ के जाना है यही पक्की बात है बीच के खेल है चिंता यदर सर्व प्रकार चिंता न संभवती यहां जैसा यत्र अमनस्वात्थ उस अवस्था में क्यों चिंता नहीं होती मन नहीं है वहां मन हो तो चिंता करे तो चिंता करने वाला वाले अनिष्ट इस्टा की रक्षा में मन रक्षा और परिहार में यही मन चिंता करता है मन नहीं है उस अवस्था ऊपर की अवस्था है ये कहा कुत तत्रुपाद नहीं करते तो वहाँ उस स्थिति में कहा त्याग और ग्रहण दिग्निषे कहाँ हो सकता है ठीक है तृतीय पादन विभाजते आत्मसस्तम तदा ज्ञान ये तृतीय पादिका का उसकी व्याख्या करते हैं यदा एवं यदा एवं आत्मसत्या बोध हो जाता जब आत्मा ही सत्य है ऐसा ज्ञान हो गया पक्का त्रिकला सत्य आत्मा ही बाकी सब मिथ्या है जैसे रजू सत्य है कब बोलेगा रजु ज्ञान तो वहां तो टॉर्च आदि काम करेंगे यार कोई व्यक्ति चाहे उपदेश करने वाला व्यक्ति चाहिए आत्मा ही सत्य है त्रिपाणावादी तत्व है उसमें विश्वास हो जाए श्रुति के माध्यम से बोलने वाले आचार्य के बातें उनको विश्वास कर सके तभी उसमें बुद्धि बैठेगी विश्वास हो जाए तो आत्मसत्या गौर होगा आत्मा ही सत्य है जहाँ जब पैदा होता है तदा ही विषय भाव तो उसका हाल में ज्ञान आत्मा में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है क्यों विषय नहीं वहां अग्नि उष्ठव यह कहा जैसे अग्नि कोष्ठता जो विषय नहीं है तो अपने में समेट के बैठ जाती है चुप हो गई स्थित हो जाती है ठीक इसी प्रकार वो ज्ञान अपने में रह जाता है ये बताया था चतुर्थपादन है चतुर्थाद आजादी समता इसकी व्याख्या करते हैं आजादी इत्यादि का आजाति माना जाति पर जन्म वर्जितम जन्म बोलो जाति बोलो एक ही चीज है तो जन्म जन्तु इसे तीन प्रत्यय करेंगे जन्म सन शाही चित्र उपदा दीर्घ कर देगा का और नगर का अनुदा अनुदात उपदेश जनदातु जन प्रादुर्भाव तो जन्म नहीं होता कहा जाति वर्जितम जन्म वर्जितम यदि मन प्रत्यय करेंगे तो जन्म बनेगा और टीम करेंगे तो जाति बनेगा जाति माने जन्म जन्म जाति अजाति समतान कदम इत्यादि कहा था अच्छा जनवर्धन समतान कदम माने परम साम्यम आपन निर्विशेष भाव प्राप्त है विशेष भाव नहीं उस काल में ज्ञान तो ब्रह्म से अभिन्न ज्ञान जो होगा वो निर्विशेष भाव में है क्यों कोई विषय वहां है विशेष मानने के लिए घट पट मठ कोई होता तो विशेष ज्ञान होता तो ज्ञान विशेष आकार धारण कर लेता घट आकार फटाकार मठाकार बनता द्वित अवस्था में विशेष ज्ञान होता है और अपने स्वरूप में निर्विशेष ज्ञान विषय नहीं थीका। थीका ना ये कहा टी का माध्यम इधम प्रकरणाद उत्तम इधम प्रकरणादो उत्तम किमर्थम पुनर् उचित यदि महाराज ये बातें तो पहले बता दी थी अजाति समाधान कदम पहले बताया है द्वितीयकारिका में हम भी भूले नहीं अभी पूर्वी शंका करता है ये तो प्रकरण के आदि में बताया अद्वैत प्रकरण आज शुरू में बता दिया था बात फिर दोबारा क्यों कहा जाता है पिष्ठपेषण या बत्ता के पास में कोई शब्द हो उसी को बोलता रहे पुनरुक्ति नो इधम प्रगवाद के आदि में अवैध प्रगण के आदि में शुरू में प्रारंभ फिर दोबारा क्यों कहा जाता है यहाँ अजाति समताम द्वितीय कार्यक्रम बोला है फिर यहाँ क्यों ये शंका है तथा उत्तर में कहेंगे दसवीं टिप्पणी इधम इदम अकार पण्य मोहा अकार बोला था यहाँ भी अकार पण्य बोला चाह रहे हैं क्यों दोबारा ये कहा शंकाओं ने प्रकार यद आदो प्रतिज्ञातम इत्यादि कहा था यद आदो प्रतिज्ञातम अतो पक्ष्याम अकारपण्यम अजाति समता इति जो शुरू में कहा था अतो पक्ष्यापण्यम अजाति समता गा का पूर्वार्ध है ये इति तद, तद इदम तद माने वो द्वितीय कार्य का लेना इदम माने यहाँ अभी अड़सिका तद इदम वही यहा वही उसीको उपपत्ति युक्ति लगा करके और शास्त्र सा, से शास्त्र के माध्यम से उत्तम उपसंग्रह जो पहले कहा था उसी पर उपसंहार किया जाता है इत्यादि कहा ठीक हमें देखें ननु नु ननु न तत्र इत्यादि जो अभी जो ग्रहो न तत्र नोकसर्गा इत्यादि जो कार्य का है यहाँ इत्यादि पूर्वत्र तत्व ज्ञान होता पहले में तो तत्व ज्ञान बता दिया अच्छा न तो अकारपण यहाँ क्या है यहाँ अकारपण्य को कहा यह, उपसंगार किया यहाँ तो ग्रहों ग्रहो नोत्सर्ग चिंता इत्यादि कहा वहां कार्पण्य की बात थी अतो अकार्पण ये माने उसका उपसंगार कहा हूं? और उपसंगार हाँ यहां। या तो अकार्पणिक नहीं यहाँ यहाँ तो दूसरे शब्द बोल रहे हैं अकारपण्य शब्द ये कारिका में कहा है जो शुरू में प्रतिज्ञा है अकारपण्यतो बक्षा में अकारपण्य कहा और यहाँ अकारपण्य शब्द नहीं है ये पूर्वाजी की शंका है नानू ग्रहो न इत्यादि मंत्र यह अभी जो कारिका पढ़ रहे यहाँ इसमें पूर्व तत्व ज्ञान उतम पहले तो यहाँ तो तत्व ज्ञान कहा अकारपण्यम अकारपण्यम कहा उपक्रांत से उप... अत्र उपसार जो अकारपण्यम बक्षा में जो उपक्रांत है प्रारंभित है वहां उसका उपसंगार कैसे हो रहा है यह शंका है उपसार कथम संभवती आशंका ऐसा पूर्वाधि शंका कर रही ग्यारह की टिप्पणी माने उपक्रांत से अकार पण्य से जो आरंभ हुआ था अकारपण्य उसका उपसा कैसे होगा ये पूर्वादी की शंका होने पर सिद्धांत बोलते हैं तत्व तो ज्ञान से अकारपण्य रूपता जो आत्मज्ञान है ना वस्तुज्ञान ज्ञान वही अकारपण्य है यहाँ तत्व तो ज्ञान शब्द से कहा हुआ है वहां अकारपण्य शब्द का एक ही चीज थी है तत्व ज्ञान से भी अकारपण्य रूप पूर्ता उपसार सिद्धि जो कहा हुआ था उपसंहारिद्धि कहा था अकारपण्य सिद्ध हो जाएगा ये ये कहा था अनुधार इससे अतिरिक्त जो ज्ञान होगा वो ज्ञान को कार्पण्य का करती है आत्मसत्य का अनुबोध रूप जो ज्ञान है उस ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान को कार्पण्य करती है ठीक है तत्व ज्ञान अतिरिक्त ज्ञान कारपण्य विषम इतना लिंगम दर्शेगी आत्मज्ञान हाँ। तो तो से, आत्म से अतिरिक्त जो ज्ञान होगा वो ज्ञान कार्पण्य है इसमें श्रुति देते हैं लिंग रूप से श्रुति देते हैं श्रुति लिंग वाक्य प्रगणान समाख्या समवाय पारदौगोल्य अर्थ प्रस्ताव है यहाँ श्रुति तो नहीं मिल रही है किंतु लिंग रूप में श्रुति है साक्षात शब्द नहीं है किंतु दूसरे को बोल करके दूसरे का ज्ञान करा दे वो लिंग हो जाता है शही बार्केट में श्रुते लिंग विधेयक होता है तो श्रुति है है किंतु तो लिंग रूप से श्रुति रूप से नहीं बोल पा रही साक्षात निरपक्ष रोगा हो श्रुति किसी की अपेक्षा करके साक्षात बोल दे वो श्रुति कहाला यहां पर माने अज्ञानी की अपेक्षा करके ज्ञानी को सिद्ध करने के लिए बात है यह तद अक्षर हम की चर्चा कर दी किंतु इससे सिद्ध होगा कि जो जान करके जाता है वो अकार है सिद्ध हो जाएगा यह है लिंग रूप से हैिंग तो है रूप से श्रुति रूप से नहीं है लिंग रूप से श्रुति है ये कहा तत्वज्ञान राहित्य कृपण तो होता है तत्वज्ञान रहित कृपण कहा है यार वृद्धारण में वैसे कहा है रहित कोई कृपण कहा है योगी अभिधित अस्मत लोका सृपण तत्व तत्व ज्ञान रहित्य कृपा। तत्व ज्ञान रहित में कृपण कह करके क्या होगा तत्व तत्व ज्ञान वत्व तत्व ज्ञान बाण हो कोई तत्व ज्ञान वत्वे फलिमह क्या होगा उसमें यदि तत्व ज्ञान वाला होगा तो क्या होगा प्राप्य प्राप्यकृत होती कर... है ये प्राप्य सर्व कर्ता है भवती का कर्ता सबके सब कोई भी हो इसको प्राप्त करके कृतिकृत हो जाता है इस आत्मा को प्राप्त करके अकार्पण्य हो जाता है कृतिक हो जाता है ब्राह्मणो भवती उसी काल में मुख्य ब्राह्मण कहलाएगा इस आत्मा को प्राप्त करेगा तो अभिप्राय आगे ठीक है परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अवस्थान फलगम चेत अद्वैत दर्शन किमित तरह सर्वैरव ना कहते महाराज के अद्वैत दर्शन जो है ना वेदांत दर्शन जो अद्वैत में पहुंचाने वाला वास्तव में कैसा है परमार्थ ब्रह्मस्वरूप अवस्थान फल इसका फल क्या है परमार्थ जो ब्रह्मस्वरूप है उसमें पहुंचाना फल है इसका उस स्वरूप में बैठाना अद्वैत ज्ञान का फल है वेदांत दर्शन का फल है परमार्थ ब्रह्मस्वरूप अवस्थान फलगम परमार्थ ब्रह्मस्वरूप में अवस्थान होना फल है जिसका ऐसा जो खेत अद्वैत दर्शन जो अद्वैत दर्शन यदि ऐसा है तो क्या होगा किमिति तरी सरबना तो फिर सभी ये जो कर्मकांडी आदि हैं ये सबके द्वारा उसको आदर क्यों नहीं दिया जाता इस अद्वैत दर्शन यदि परमार्थ वास्तविक फल देने वाला है परमार्थ फल देने वाला है जन्म मर्म के चक्कर से छुड़ाना वाला है मोक्ष देने वाला है तो फिर सब आदर क्यों नहीं देते इसके तरफ क्यों नहीं लगते सब देखते हैं समाज में सब दूसरी तरफ है यहां लगने वाले कोई इन्हें गिन्हें कोई भूले भटके होंगे अगर ऐसा हो कि तो इतना बड़ा फल देता हो ज्ञान तो सबको क्यों नहीं लगते ये प्रश्न है क्यों नहीं लगते सब आदर तो क्यों नहीं देते इस ज्ञान के तरफ शांका आ इसमें कहा जो इस क्यों रहस्य नहीं समझते ना उनके लिए बड़ा परेशानी है जो कर्म में आशक के लिए बैठे हुए हैं उनके लिए ज्ञान में जाना बड़ा परेशानी है दुर्दर्श सर्वयोगी योगी लोग विपति अस्मा अभय भयदर्शिनाश योगो वही नाम दुर्दर्श सर्वयोगि भी योगी लो विभ्यति हमार अभय भय दर्शिना यह स्पर्श योग है जितने भी संबंध थे सबको छोड़ना छोड़ना रूप योग है यहाँ त्यागना, त्यागना, त्यागना, त्यागना, त्यागना पड़ेगा सबको स्वर्ग त्यागना होगा पुत्र त्यागना होगा पत्नी त्यागना होगा अपने शरीर को त्यागना विचार से सबको त्यागना पड़ेगा क्योंकि कर्मकांडी जो होते हैं मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिये त्यागना नहीं चाहेंगे मैं अग्निहोत्री मानी गृहस्थ आसन में रहना चाहेंगे स्पर्श योग में है कैसे है स्पर्श युग में नहीं है कई के साथ उनका संबंध होता है ये बैठे हैं अभिमान लिए बैठे हैं ये स्पर्श योग है गीता के ष्ठ अध्यायी का स्पर्श योग की चर्चा हुई है तम विद्या दुख वियोगम तम विद्या दुख संयोगम वियोग योगीता उसको योग बोल दिया है सर अनिर्विन प्राप्त हो अनिर्विन्न चेत ऐसा आ रहा है तो वो जानना चाहिए दुखी नहीं होना चाहिए उसमें तम विद्या दुख संयोग दुख संयोगम वियोग योगीता दुख संयोग का वियोग करने वाला है दुख का जो संबंध था उसको ना वियोग रूप है प्राप्त कुछ नहीं जो है उसको त्यागना है तम विद्या दुख संयोगम योग संहिता योग से कह दिया है किन्तु दुख संयोग का वियोग अवस्था होता है या कुछ मिलता नहीं है यहां तो त्यागनी की बात है जो देहा विमान आदि नहीं त्याग सकता यहां जा नहीं सकता इसलिए इसमें अद्वैत दर्शन में आता नहीं यही है। यही कहना चाहते हैं ये के सष्ट अत्याग में भी चर्चा है हम विद्या स निश्चय नहीं योग तत्व उसको जरूर करना चाहिए निश्चय पूर्वक करना चाहिए अनिर्भिड़ना चाहिए तो मन को दुखी नहीं करना चाहिए कुछ मिलना नहीं तो क्यों जाए मन को दुखी ना करे लग जाएगा वहां फल होगा आपका जन्म लड़ने के चक्कर से छुड़ जाओगे ऐसा कर पाओगे यहां त्यागना ही त्यागना है पकड़ना कुछ भी नहीं है जितना पकड़ा हुआ है जितने उपाधियां आपने ग्रहण किया है सब त्यागना है स्पर्श योग प्रसिद्धि अर्थ में उपनिषदों में प्रसिद्ध है इसको स्पर्शयोग बोलते हैं इसको स्पर्शयोग नहीं है स्पर्श योग है या द्वैप दर्शन जो है स्पर्श योग है जितना उपाधियां आपने लादा लाद, लाद दिया है सबको त्यागना है मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं मैं पुरुष हूँ स्त्री हूं बाल हूं वृद्ध हूं जवान हूं लगाने कितने उपाधियां लगाई हुई है उनको सब त्याग में है न हम देहा ना देहा इस में है। ऐसा, ऐसा दर्शन है स्पर्श योगो बई प्रसिद्धियाम है बही और महान दोनों ये निपात है प्रसिद्धि दिखाने के लिए है सर्वयोगी भी दुर्दर्श कर्मी कर्मयोगी यो, जो होंगे उनके लिए दुख है ना दृष्टुम शक्य थे तो दूरदर्श दूरपूर्वक दृश्य खल प्रत्यय किया ये सब दुस्सूत्र है बड़े कष्ट से जो काम हो उसको दूरदर्श बोला बड़े मुश्किल से देखने को कह इतना सरल नहीं है जो कर्म में आसक्ति है माना देहाभिमान है उनमें कर्म करना चाहते हैं चाहे अग्निहोत्रा करे चाहे स्वर्गादी कर्म करे जो भी करे देहाभिमान पूर्वक ही होगा मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय अभिमान होगा होगा तो ये अस्पर्श योग है यहां और उनमें स्पर्श योग बैठा हुआ है लिए मार्ग बड़ा बड़े मुश्किल से दिखाई पड़ेगा किसी किसी को दिखाई पड़ेगा सबको नहीं दिखाई पड़ता दुर्दर्श है उनके लिए सर्वयोगी भी दुर्दर्श है कहा एक दो की टिप्पणी में कहते हैं <coughs> दुर्दर्शन दुखे आयास प्रयोजक सर्वणादि दृश्यते बड़ी कठिनाई है इसमें जितने सरल से हम उस अद्वैत भाव में नहीं जा सकते हैं सब काम को छोड़ करके धंधा छोड़ करके श्रवण करना पड़ेगा मनन करना पड़ेगा नीतिध्यासन करना पड़ेगा फुर्सत कहाँ है लोगों के पास दुर्दर्श है बड़े मुश्किल से देखा जाता है ये दर्शन ऐसा होता है एकाएक नहीं हो पाता एकाएक कहा दुख है ना दृष्टुम शक्य थी तो दुर्दर्श है दुर्कार तो दुख है यहाँ दुखपूर्वकों का आयास प्रयोजक क्या है उसके आयास का परिश्रम का प्रयोजक क्या है श्रवण आदि करना पड़ेगा गुरुकुल की जो परेशानियां झेलनी पड़ेगी कितने कठिनाई से गुरु लोग पढ़ाते थे, थे पहले के जमाने में कितना सरल नहीं था पहले तो दुखी ना मन आया प्रयोजक प्रयोजक श्रवण आदि ना श्रवण मन निर्ध्यासन आदि के माध्यम से ये स्पर्श योग में पहुंचना होता है प्राथमिक दूर सर्वयोगी माने कर्मयोगी भी जो कर्मयोगी लोग हैं उनके लिए दूरदर्शन है क्यों अभिमान देहाभिमान आदि को बनाए रखना चाहते अब यह स्पर्श योग है देहाभिमान आदि को त्यागना है त्याग सकेगा वही इस दर्शन को प्राप्त कर सकता है अद्वैत दर्शन को देहाभिमान बनाए रखे अद्वैत दर्शन में जाए ये संभव नहीं है दाल को फुलाये भी रखना मार के हासना भी एक ताल में नहीं होगा दाल को फुलाए रखो और मार के हंसना ये दोनों एक साथ होगा अद्वैत दर्शन में जाना है तो इसको त्यागना पड़ेगा देहाभिमान आदि जोगी जितने भी अभिमान है सब जाति अद्वान देहा अद्वान योगी होगा सब प्रतिमान इसलिए कर्म योगी के लिए कठिनाई है यही योग मुद्दा इसलिए क्या मानते हो वो योगिनो विभिन्ति अस्मात अभय भय दक्षण है अभय तत्व है ये है। है, तो है। उसमें भय देखते हैं अगर हम अद्वैत बन जाएंगे तो हमारा स्वरूप खो जाएगा हम ब्राह्मण नहीं रहेंगे क्षेत्रिय नहीं रहेंगे पुरुष नहीं रहेंगे स्त्री नहीं रहेंगे हम तो आत्मा बन जाएंगे तो हमारा स्वरूप भी खो जाएगा ऐसे कर्म क्यों करे और जिसमें अपने हानि हो स्वरूप न रहे जाना ऐसा मानते हैं अब अभय भय दर्शन कर्मी योगी जो होते हैं माना कर्मयोगी कहा था देहाभिमान देहाभिमान पूर्व कर्म होता है वो अभय में भय देखते हैं क्या भय देखते हैं वहां जाएं, हम चल हम चले जाएंगे हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा हम ब्राह्मण भी नहीं रहेंगे क्षेत्रीय भी नहीं रहेंगे पुरुष स्त्री कुछ भी नहीं रहेंगे हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो गया इसलिए डर के मारे नहीं जाते हैं अपने अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं देहाभिमान बनाए रखना चाहते हैं देहाभिमान घटित तो कर्म होना है उनमें इसलिए कर्म योगी इस तरह आना नहीं चाहते इसलिए अधिकारी कम हो गया ना था ना ने प्रश्न किया था यदि अद्वैत दर्शन इतना महान था है तो फिर सब उसको आदर क्यों नहीं देते इसलिए आदर नहीं देते आपने रक्षा करना चाह रहे हैं देहाभिमान की रक्षा करना चाहते हैं देहाभिमान रक्षा नहीं कर्म करना चाहते हैं इसलिए नहीं पा आते समय हो गया है नहीं रखते हैं वास्तविक द्रं देवा स्त्री भद्रम पश्चमा क्षति जगता स्त्री रंग सक्रशे ओ शांति